संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राज धर्म और दंड के स्वरूप का वर्णन युधिष्ठिर ने कहा पितामह अब आप मुझे संक्षिप से प्राचीन राजाओं के धर्म सुनाइए भीष्म बोले युधिष्ठिर क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म है संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करना किंतु यह किया कैसे जाए इसको बता रहा हूँ सुनो राजा को समय समय पर उग्र शांत आदि अनेकों रूप धारण करने चाहिए जिस कार्य के लिए जो हित कर जान पड़े उसमें वही रूप प्रकट करना उचित है उदाहरण के लिए अपराधी को दंड देते समय उग्र रूप और दीन पर अनुग्रह करते समय शांत एवं दयालु रूप प्रकट करे इस प्रकार अनेकों रूप धारण करने वाले राजा का छोटा काम भी नहीं बिगड़ने पाता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 सब पर समान भाव से अपनी किरणे फैलाता है उसी तरह राजा न्याय करते समय किसी का पक्ष पात न करे प्रिय और अप्रिय को समान समझकर केवल धर्म की ही रक्षा करे जो कुल धर्म प्रकृति धर्म और देश धर्म को जानने वाले तथा मीठे वचन बोलने वाले हों जिन पर जवानी में कोई कलंक न लगा हो जो इस साधन में लगे रहने वाले धैर्यवान निर्लोभ शिक्षित जितेंद्रीय धर्म तथा धर्म और अर्थ की रक्षा करने वाले हों ऐसे ही पुरुषों को राज्य के सब कामों में लगाना चाहिए इस प्रकार सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और उसकी समाप्ति करे मन में संतोष रखे और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे जिसके क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं जाते जिसकी दया सब पर विदित हो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 द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान राजा की कृति नष्ट करता है, उसके धर्म में बाधा पहुंचता है तथा तो अर्थोपार्जन में बढ़ी हुई उसकी शक्ति का विनाश करता है अर्थों पार्जन में बढ़ी हुई शक्ति का विनाश करता है, इसलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रु की ओर से लापरवाह न रहे हानि लाभ रक्षा और संग्रह आदि को खूब समझ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 वही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है जिसका सुख भोग अन्याय तथा कानून के बल पर स्थित देखा जाता है उस राजा को परलोक में उत्तम गति नहीं मिलती और उसका राज्य सुख भी अधिक दिनों तक कायम नहीं रहता युधिष्ठ ने पूछा पितामह आपने सनातन राजधर्म का वर्णन किया इसके अनुसार दंड ही सबका ईश्वर है दंड के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है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 प्रागवचन कहते हैं तथा व्यवहार का करने के कारण यह व्यवहार भी कहा गया है दंड का ठीक ठीक उपयोग होने पर ही सदा धर्म अर्थ और काम की सत्ता कायम रहती है इसलिए दंड महान देवता है इसका स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है तलवार धनुष गदा शक्ति त्रिशूल मुद्गर बाढ़ मूसल हर्षा चक्र पास दंड रिष्टि तो तोमर तथा दूसरे दूसरे जो प्रहार करने योग्य अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब के रूप में सर्वात्मा दंड ही वर्तमान होकर विचरता है वही अपराधियों को भेदता छेदता पीड़ित करता काटता चीरता फाड़ता तथा तो मरवाता है इस प्रकार दंड ही संसार में सब और दौड़ता फिरता है दंड सर्वत्र व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु है और मनुष्यों का अयन आश्रय होने से नारायण कहलाता है वह महान सनातन स्वरूप को धारण करता है इसलिए उसे महापुरुष कहते हैं इसी प्रकार दंड नीति भी ब्रह्मा जी की कन्या कही गई है लक्ष्मी वृत्ति सरस्वती और जगत धात्री के नाम है इस तरह दंड के अनेकों स्वरूप हैं, अर्थ अनर्थ सुख दुख धर्म अधर्म बल अबल दुर्भाग्य सौभाग्य गुण दोष काम अकाम ऋतु मास रात दिन क्षण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 इससे इंद्र प्रजाजनों पर अनुग्रह करके समय पर वर्षा के द्वारा खेती उपजाकर उन्हें अन्न देता है और संपूर्ण प्राणियों के प्राण अन्न पर ही रहते हैं इसलिए दंड से ही प्रजा की स्थिति कायम है वही उसकी रक्षा के लिए सदा जागृत रहता है वह सदा सावधान रहने वाला और अविनाशी है तथा रक्षा रूपी प्रयोजन सिद्ध करने के कारण वह क्षत्रिय है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 तथा तो लोक रक्षा के लिए ही दंड नीति में धर्म का उपदेश किया है जो दंड है वही सनातन व्यवहार है जो व्यवहार है वही वेद है जो वेद है वही धर्म है, और जो धर्म है वही सतपुरुषों का मार्ग है सतपुरुष है लोक पितामह ब्रह्मा जी जो सबसे प्रथम प्रकट हुए हैं उन्होंने पहले देवता असुर राक्षस मनुष्य तथा तो सर्प आदि से युक्त संपूर्ण लोकों की रचना की प्रतिवादी के विवाद का निर्णय करना रूप जो व्यवहार न्याय है उसका उपदेश किया ब्रह्मा जी ने न्याय करते समय न्यायकर्ता के समक्ष यह आदर्श रखा है कि यदि माता पिता भाई स्त्री तथा पुरोहित भी अपने धर्म में स्थित नहीं रहते हैं तो राजा को चाहिए कि उन्हें भी दंड दे इसके लिए कोई भी अदंडीय नहीं है